आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते हो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम

विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग किसी विशेष मेहमान को आपसे रूबरू कराते हैं तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ अलाबाद से बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं बहुत ही अच्छा लगा जब उनसे बातें की और उनका प्रजेंटेशन देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी उनको मिलाना चाहिए अगली आवाज़ जो सुनेंगे आप उन्हीं का सुनेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है

नमस्कार ओम शांति नमस्कार जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं आप कैसे हैं मैं आपको देखकर और खुश हो गया <laughs> <laughs> बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे <laughs> क्योंकि मोटिवेशन मिलता है कि आपने जिस तरह से काम किया है उन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को खुद ही बताएँ हेलो मैं विमल किशोर इलाहाबाद से हूँ और पढ़ाई भी किया एम किया है

लेकिन साइंस में हाई स्कूल तक रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है आविष्कार करने में कोई पढ़ाई का ज़्यादा योगदान नहीं होता है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, आप जो प्रैक्टिकली काम करते हैं जी वो बहुत मायने रखता है तो बचपन से शौक रहा है आविष्कार करने का तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई छोटी छोटी जैसे कि गांधी जी का चरखा सबसे छोटा बनाया मैंने ढाई सेंटीमीटर का अच्छा अच्छा जो लिम्का बुक में भी दर्ज है और उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर बनाया जो

ए अब्दुल कलाम जी को मैंने दिखाया भी उन्होंने अपना आशीर्वाद भी हमें दिया अरे वाह। और <laughs> भाई महीने में उनसे बात भी कर, किया करता था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनाई छोटी छोटी जैसे पावर बैंक मैंने सबसे सस्ता बनाया अच्छा वो अस्सी रुपए में तैयार हो जाता है हा, हा, हा। तो आज की दिनचर्या में जो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं मैं उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करता हूँ कि सॉल्व हो जाए तो मैंने मैं दिव्यांग हूँ

मैं दिव्यांगों पे काम करता हूँ मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगों को रोजगार मिले हुँ, हुँ, हुँ, क्योंकि सरकार आजकल जो है बैसाखी और साइकिल दे करके हुँ, हुँ, अपना हाथ हटा देती है, है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दिव्यांगों को एक रोजगार मिले जिससे वो अपनी बैसाखी खुद बन सके तो हमने लाइलो कार बनाई जो दिव्यांगों के लिए बनाई है पूरी और उसमें एक खास बात यह है कि वो बहुत छोटी सी स्कूटी पर बनाया है और उसका एवरेज पचास का है स्पीड पचास की है और

वो हैंडल पर है हाथ अच्छा, पे ही अच्छा, सारा सिस्टम है यानी कि स्टरिंग पे है हुँ, हुँ, हुँ। और ख़ास बात यह है कि वो सबसे सस्ती गाड़ी है नब्बे हजार में आपको मिल जाती है नैनो तो एक लाख के ऊपर है जी जी हम लोग नहीं कर सकते अच्छा <laughs> उसमें ये सिस्टम नहीं है कि दिव्यांग भी उसे चला सकें दिव्यांग के लिए अभी तक कोई गाड़ियाँ आई नहीं थी ये फर्स्ट गाड़ी है भारत की

और हम चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचे और एक आम आदमी तक गाड़ी पहुँचे सही बात है और रोजगार अगर विभागों को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है <laughs> तो हम लोग इसी पे प्रयास कर रहे हैं जी जी गाड़ी में खास ये है कि सोलर सिस्टम से चार्ज होती है और पेट्रोल से चलती है गाड़ी उसके जो और सारे सिस्टम है लाइट वगैरह फैन साउंड सिस्टम ये सब जो है जी पी एस सब वो बैटरी से चलता है सोलर से चलता कम्प्लीट होता है तो

यही है कि सरकार अगर कुछ मदद करे या कोई फाइनेंशली कोई वो कर दे तो हम लोग इनके लिए दिव्यांगों के लिए काम कर सकते हैं जी जी, जी तो बहुत ही अच्छी बात है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता जी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और

अगर वो अगर चाहे तो ज़रूर इसके लिए हेल्प कर सकते हैं मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें और इसके लिए आप आगे आए काम करें इसके ऊपर और मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो बातें होती हैं सरकार तक आप भी पहुँचा सकते हैं और हम लोग इनिशिएटिव लेंगे तो कुछ भी हो सकता है

<laughs> जी जी, जी <laughs> प्रोडक्ट जो है अपना ही है और आप उन अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपने बताया विमल जी और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपका हमारे श्रोताओं से बातचीत हो रही तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ किस जगह से पढ़ाई हुई थोड़ा सा आपने बचपन की बातें परिवार के बारे में बताइए मैं लाभत का हूँ जी और सिविल लाइन्स में रहता हूँ हमारे पिताजी ए ऑफिस में अकाउंटेंट थे अब वो नहीं है

लेकिन उन्होंने हम चार भाई और एक बहन है हम सबको पढ़ाया लिखाया किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला कि आप क्या करना चाहते हैं उन्होंने सबको अलग अलग क्षेत्र में बिल्कुल छोड़ दिया कि आप जिस कार्य में करना चाहते हैं वो कार्य करिए हाँ हाँ हा। तो हम हमसे जो बड़े भैया हैं वो फोटोग्राफर हैं हिन्दुस्तान टाइम्स में बहुत साल सर्विस किया फ्री करते हैं फिर उनसे जो छोटे हैं राज भाई

वो मरकरी पर काम करते हैं मरकरी का शिवलिंग बनाते हैं अच्छा। आयुर्वेदाचार हैं वो और मैं हूं विमल किशोर जो मैं अपना प्रयोग करता हूं फिर हमारे पास सिस्टर है सिस्टर आर्टिस्ट है मधुशाला पे काम करती है पेंटिंग बनाती है <laughs> बहुत सारी बुकों पर डिजाइन किया है जी जी बड़े जी। बड़े राइटर्सों का

कवर डिजाइन किया है और जो सबसे छोटा भाई है वो म्यूजिक में है नहीं, नहीं। वो पाँच साल की उम्र से ढोलक और तबले का अच्छा ज्ञान है नहीं, नहीं। और इस समय प्रयाग समय समिति में प्रयागराज में और सेवारत्त है वो नहीं, नहीं, नहीं। तो हम लोग सब अपने अपने क्षेत्र के वो रहे और सभी सरकार से अवार्डेड हैं एपीजी अब्दुल कलाम जी से भी सब मुलाकात लोग मुलाकात है हमारे लोगों की नहीं, नहीं। ये रहा कि हम लोग बहुत ही निम्न वर्ग से उठे बहुत संकट से

लेकिन ये रहा कि किसी हौसले से हम लोग परे नहीं रहे कि जो है कुछ देखा नहीं है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो जमीन से उठा है वो कुछ करेगा जी, हम लोग जी, को जी. कोई सहायता किसी से मिला नहीं है आ, हा, हा। बाकी हम लोग ने मेहनत करी है मैं एक छोटी सी कॉफी शॉप चलाता हूँ सिविल लाइन्स में इलाहाबाद में और उससे जो भी कमाता हूँ वो मैं अपने रिसर्च में लगाता हूँ तो हमारे मित्र है जो कस्टमर है वो बहुत प्रसन्न रहते हैं कि हमें किशोर भाई के नाम से जानते हैं किशोर कॉफी कॉर्नर है

तो ये होता कि भाई कुछ नया करेंगे क्या आज तो हमारा ये रहा कि दोस्तों में हौसला देते रहे कि आप हर साल एक नया अविष्कार करते हैं तो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं हर साल एक नया अविष्कार करता रहा हूँ तो जैसे गांधी जी का चरखा बनाया तो वो एक साल का था फिर दूसरे साल मैंने क्रिकेट का बैट बनाया जो सेवन मिलीमीटर mm का है उसमें चार लोगों का रिकॉर्ड तोड़ा मैंने फिर वर्ल्ड कप बनाया एक इंच का लकड़ी पर बहुत काम किया मैंने और फिर उसके बाद जो है

ये गाड़ी बनाई तो ये पूरी दुनिया में शो हो गया छियासी <laughs> लाख हमारे फॉलोवर इस समय है, है आ, तो ये लगा कि कुछ करते रहना चाहिए तो अभी भी योजनाएं मेरी बहुत सारी है आ, कि जैसे कि बिजली हमारे शहर और हिन्दुस्तान में बड़ी महंगी है हम्म हम्म हु, तो और लोग परेशान भी है गांव में अभी तक लाइट नहीं पहुंची है हु, हु, तो हमारा ये रहा कि हम एक लाइट बनाए बिजली अपनी खुद बनाए जो हर आदमी पैसा भी ना लगे और एक बार में वो

काम करता हूँ तो मैं बगैर फ्यूल का जनरेटर पे वर्क कर रहा हूँ अभी क्या बात है? तो जो मैं कमाता हूँ वही उसमें लग सकता है अगर जैसे कहीं और से मदद होती है आ, तो वो जल्दी बन जाता सही है सही बात है तो कुछ वक्त और लगेगा और वो आप तक पहुँच जाएगा जरूर, जरूर तो इसी काम में लगा हुआ हूँ <laughs> चलिए हमारी बहुत सारी मंगल कामनाएं आपको विमल किशोर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हर साल कुछ ना कुछ आप रिसर्च करते रहते हैं नए प्रोडक्ट लोगों के बीच में लाते हैं

और लोगों को भी पसंद आता है बस इतना ये है कि इसे कहीं कही ना कहीं एक मेन स्ट्रीम में जो चीज़ें आनी चाहिए उस तरह से अगर आपकी जो रिसर्च वर्क है वो मेन स्ट्रीम में आ जाती हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी बहुत ही आसानी से वो चीज़ें मिल जाएगी या वो देखना चाहे तो देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि एक मेन स्ट्रीम की बात आती है जब भी हम लोग साधारण व्यक्ति जब मेहनत करता है और कुछ नया चीज़ इन्वेंट करता है तो उसे थोड़ा सा जद्दोजहद मेहनत करना पड़ता है मेन स्ट्रीम में पहुँचने के लिए तो

करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी आपके इस कार्य को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए मेन में और मधुबन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात विमल जी हमारे साथ है जिनसे बातें हो रही है लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कते रहो

े तो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए तुझी दिन जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए तुझिया दिन जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए

े हो नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो मैं हम सफर तुम्हारा हूँ क्यों तुम उदास होते हो हंसते रहो हसने के लिए हंसते रहो हंसने के लिए तू तूी

दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं विमल किशोर जी से और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक मानसिक स्थिति रखते हैं इसलिए हर साल कुछ नया चीज़ लोगों के सामने रखते हैं और बहुत ही अच्छा लगा जैसे उन्होंने शुरुआत की गांधी जी का चरखा बना जी के जी। और उसके बाद फिर बेड बनाया फिर उसके बाद और चीज़ें बनाई फिर अभी कार उन्होंने

और कार भी बहुत ही सिंपल है जो सोलर पे भी चलता है पेट्रोल पे भी चलता है और साथ ही साथ वो बहुत कम बजट में है के लिए दिव्यांग लोगों के लिए खास करके ये बहुत ही उपयोगी है और वो लोगों के लिए चीज़ें अच्छी हैं ताकि वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से उन चीज़ों को कर पाएंगे ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है मुझे लगता है कि ये फर्स्ट जो चीज़ है।, है और इसकी यूनिकनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या कर सकते हैं इसमें क्या है

ये एक मतलब की कार जैसे होती है उसमें स्टेरिंग वगैरह होती है तो दिव्यांग लोग उसको नहीं चला पाते हैं कोई पैर से दिव्यांग कई प्रकार के होते हैं तो हम उनको ध्यान में रखकर ये करें कि अगर हाथ थोड़ा एक है तो एक हाथ से भी वो गाड़ी चला सकता है हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, और अगर पैर है तो वो पैर से कोई काम नहीं कर सकता है तो भी वो गाड़ी को रन कर सकता है तो हम

उन तरीके के दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं जो बेचारे बहुत घूमना चाहते हैं बहुत जगह जाना चाहते तो हैं वो इसको कैसे चलाएंगे माना हाथ से चलाएंगे

उनको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है कोई नहीं कोई जैसे को आप। गाड़ी लेते हैं तो ड्राइविंग क्लास जाओ नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। में वो सारी तो सरकार की तरफ से ये भी सुविधा है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह फ्री होती है हाँ, हाँ, हाँ। दिव्यांगों के लिए खासकर चाहे वो कार खरीदे चाहे बाइक खरीदे तो सरकार की तरफ ऐसी बहुत सारी सुविधाएं है और हम लोग ये सुविधा देना चाहते हैं की जिस प्रकार का दिव्यांग है उस प्रकार की गाड़ी बनाई जाए अच्छा अच्छा उनसे पहले से ले लिया जाएगा की आप का क्या है आपका क्या उसी हिसाब से उनको डिजाइन करके दे देंगे

तो अभी तक किसी को दिए हैं आपने नहीं अभी फर्स्ट गाड़ी है बनी है जिसको हाँ। मैं खुद चलाता हूं शहर में घूमता हूं समझ लीजिए कि वो एक इमेजिंग हो जाता है हाँ। की अगर कोई मर्सिडीज़ से जाता है तो वो भी एक बार रुककर हमसे पूछता है भाई ये गाड़ी मुझे दे दो तो मुझे भी ये लगता है कुछ अच्छी चीजें बन गई भाई लोगों के लिए

तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गया होगा कि कब गाड़ी दिखाएंगे रेडियो पे दिखा आ, नहीं सकते YouTube YouTube पर अगर सर्च करेंगे तो लेलो कार इलाहाबाद डालेंगे तो हमारी सारी वीडियोज उसमें हैं अच्छा अच्छा अच्छा देश के जितने भी बड़े चैनल्स हैं सब ने दिया है हा, हा, हा, डिस्कवरी भी आया है और ये बिजनेस पर चला है कि सबसे सस्ती गाड़ी है ये और चैनलों के द्वारा और दोस्तों के द्वारा बहुत

हुई है <laughs> और अभी मेन दिक्कत आ रहा है आपको दिक्कत है और क्या हो रहा है बस फाइनेंस अगर कहीं से सुविधा हो जाती है हाँ तो हम एक जमीन लेते हैं हाँ और उसपे पूरा सेटअप डालते हैं जिससे कि सब भाई लोग काम करे उसपे और इस गाड़ी को और ढेर सारी बनाई जाए जी जी जी जी

तो आपने किस किस लोगों से बात की बहुत एकिन? सारे मंत्रियों से मिला हूं लेकिन सब लोग आश्रय दे देते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते वादे तो बहुत करते हैं लेकिन कोई निभाता नहीं है जी जी जी चलिए मैं शुभकामना करता हूं आपकी बातें जो है सच हो जाए आप जिन लोगों से बातें की हैं उनको मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इस विषय पर गौर कीजिए और इसे जल्दी से जल्दी जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने कहा मैं इलाहाबाद से हूँ जो इलाहाबाद एक तीर्थ नगरी है जो प्रयागराज है तो मैं चाहूँगा कि

सभी श्रोताओं को थोड़ा सा अपने शब्दों के इस यात्रा कराई है इलाहाबाद की थोड़ा सा बताइए कि वहां कैसे जा सकते हैं कैसे क्या क्या चीजें हैं देखने लायक जी इलाहाबाद प्रयागर प्रयागर है जी और कहा जाता है राजा प्रयाग वहाँ रहते थे नहीं, नहीं. और प्रयागराज में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए जैसे आप स्टेशन से चलते हैं

सिविल से तो आप सीधे आप संगम नगरी पहुँच जाएंगे अच्छा चार किलोमीटर के आसपास है वो हुँ, हुँ, और फिर उसके बाद आप वहाँ बड़े हनुमान जी का दर्शन करते हैं और <laughs> नदियों का योग जो वहाँ पर है मिलन है वो बहुत ही दुर्लभ है वहाँ पर लगता है कि हाँ संगम और गंगा जब मिलती है दोनों क्या संगम बनता है वो देखने का बड़ा दृश्य है देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए आनन्द भोवन है जहाँ पर नेहरू जी रहते थे और महारिषि

वहाँ आते उल्टा किला है ये सब घूमने की जगह है अच्छा अच्छा मतलब कि सारे उल्टा किला एक ऋषि रहते थे, थे हाँ हाँ। जब गंगा बढ़ जाती थी तो वहां पर उन्होंने दतुन से

रोक दिया था अच्छा। और वो नाराज हो गए थे तो किला को उल्टा कर दिया था उन्होंने अच्छा अच्छा अच्छा <laughs> तो बर्थ ऊपर हो गई और टेम्पल नीचे तो वो वहाँ देखने की चीजें हैं वहाँ पर बारिश में आज भी जाइए तो आपको गिन्निया वगैरह मिलती है सोने की बारिश में बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए और

घूमने के बाद वहाँ के लोगों से आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप किसी से पता भी पूछेंगे तो एग्जेक्ट बताएंगे वो अच्छा अच्छा मैं बहुत सारे घुमाऊँ लोग घुमा देते हैं उन लोगों को जैसे बॉम्बे में पूरा एग्जेक्ट नहीं बता पाते लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा है कि बिल्कुल साफ सीधी बात करते हैं कोई वो नहीं आप अगर बैठेंगे तो आपसे मिलन की भाव रखेंगे वो तो ये वहाँ बहुत अच्छा है

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो है इलाहाबाद घूमने का एक सुंदर जो है आपने मनोस्थिति बना दी है और मुझे लगता है कि वो बैठे बैठे रेडियो सुनते सुनते इलाहाबाद पहुँच ही गए होंगे जो तो फिर से, से मैं आप तो जहाँ पर लोग गुनगुना भी लेते हैं <laughs> अच्छा गुनगुनाने की बात आ गई तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए एक आध जो आपके दिल के करीब जो गीत है उसके बारे में बताते हुए

बचपन में एक गीत गाया करता था बहुत परेशान भी रहता था तो एक गाना बड़ा गजल <laughs> था वो मनरुदास का जी जी तो वो था कल भी मन अकेला था आज, आज भी, भी अकेला।, अकेला है जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है

ये मैं जब अपने क्लास में गाता था तो बड़ा लोग पसंद करते थे हमें आ, मेरे फादर जब ढूंढने जाते थे हमें कि बच्चा कहाँ गया तो लड़के बता देते कि भैया उस क्लास में बैठे हुए हैं वहाँ पर गाना गा रहे बिल्कुल शांति पूर्वक एक क्लास ढूंढता था कि वहाँ पर कोई ना मिले, कोई ना मिले। लेकिन वो धीरे धीरे पूरा क्लास भर जाता था अच्छा, अच्छा। तो उसके लिए मुझे बहुत पनिशमेंट भी मिला है कि आप जो है बच्चों को ले जाते पढ़ाई नहीं करते वो गाना गाने लगते सुनने लगते तो गाने का बड़ा शौक रहा है बचपन में स्टेज शो भी किया आकाशवाड़ी में भी

चुटकले किए अच्छा छोटा अच्छा। भाई भी है दोनों साथ में मिल करके स्टेज शो किया गाना भी गाया हमने, तो गाने का शौक रहा है गाने कैसी चीज़ है कि कहीं भी गुनगुना लीजिए सही बात है मतलब साथ कोई हो ना हो लेकिन गीत आपके साथ है सही बात है चलिए अच्छा आपका पसंदीदा गाना फिल्मी दुनिया में से अगर फिफ्टी सिक्स मेलोडीज की बात करें तो कौन सा गीत आपको बहुत पसंद आता एक रफी साहब का गीत है न किसी का आँख का नूर वनू ये बहुत अच्छा

है हाँ हाँ आप सुना सकते <laughs> <में। laughs> चलिए अगला गाना जो है आप थोड़ा सा एक लाइन पूरा गुनगुना दीजिए ना किसी के आंख का नूर ना किसी की आंख का नूर, का नूर जो गुजर गया वो नसीब था जो गुजर गया वो

नसीब है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया मोहम्मद रफी साहब का तो आइए इस गीत को सुनते हैं और ये विमल किशोर जी के लिए हमारी ओर से आप सुनाए हैं रीड मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर रहो फैम सुनते रहो मुस्करिया

किसी की का नचिकिया कानू नची दिल का स पर जो शिख मैं वो तुम

निया नतुम सी कहू नुम

कर पीब जो गुज कर गया नती जो जल दया दया

कोई आ

यहाँ साथियों बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और विमल किशोर जी से फिर से जोड़ना चाहूँगा मैं और विमल जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं संघर्ष सभी के जीवन में जो है कहीं ना कहीं आते रहते हैं और संघर्ष से व्यक्ति जो है निकलता भी जे, है जे। और अच्छा भी बनता है संघर्ष बिना जीवन नहीं ऐसा कहा जे, जे। तो आपको ऐसा कब लगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष ये है संघर्ष क्या रहा कि घर का सपोर्ट बहुत अच्छा था

अगर स्कूल भी जाते थे तो भैया लोग छोड़ते थे हुँ हुँ फादर छोड़ते थे और कहीं पे भी कोई हमें वो नहीं दिया कि आपको कोई परेशानी हो हाँ हा, आपको एहसास कराने ऐसा आ, नहीं, नहीं किया हा, हा, हा। तो ये रहा कि कहीं घूमने भी जाते थे तो भैया अगर जा रहे थे तो उनके साथ चले गए पिताजी जा रहे हैं उनके साथ चले मतलब कोई छोड़ता नहीं था तो अगर दोस्तों के साथ भी जाना होता तो दोस्त कहते थे बिल्कुल अब चलो मैं साथ में रहूंगा क्योंकि चलने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी अब तो प्रैक्टिस भी बहुत नहीं है

लेकिन अभी भी लोग जोर करते हैं कि नहीं चलेंगे घूमने के लिए आप चलने के लिए तैयार हो जाओ बस <laughs> तो कहीं से कोई ऐसी कठिनाई या नहीं आई है बाकी पढ़ाई वगैरह पूरी करी और लोग भी मिलते गए कारवां बनता गया मेरा क्या बात है <laughs>

चलिए विमल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि एक दिव्यांग व्यक्ति जब कुछ करता है तो एक यूनिकनेस ही करता है और साथ ही साथ भगवान की सारी जो है शक्तियाँ उनको मिल जाती जी, है जी, अगर जी। वो करने लग जाए तो वही चीजें है कि हम लोग उन चीजों को ठीक ढंग से देख नहीं पाते कभी कभी हम लोग उन चीजों का हाँ हाँ जो ने अपना हथियार नहीं बनाया उसे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करी है और लोगों ने भी बहुत मदद की है हाँ हाँ कि

आगे बढ़िए और हमारी भी ये कोशिश रहती है है है कि दिव्यांग भाई जो है, जो कमजोर जो मायूस है वो मायूस ना हो नहीं। नहीं। बिल्कुल आप काम करते रहिए आप अपने को आगे देखते रहिए कभी थी थी। एक चौराहे पर मत नाचिए एक रास्ते पे चलेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा सही बात है बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं जो दिव्यांग होते हुए भी वो

कॉमन व्यक्ति से कुछ अलग करके दिखाया है और जी, कुछ ज़्यादा करके दिखाया है अभी मैं कुछ साल पहले हमारे पास यहीं पर आए थे आ, बहुत अच्छे सिंगर हैं भजन आर्टिस्ट हैं दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने पूरा अपना स्टूडियो सेटअप स्ट, किया जी, है और पूरा कॉन्सर्ट करते हैं जी, जी, लोगों के बीच में वो आते हैं थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है आने में जाने में लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से लोगों के बीच में अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस देते हैं उनका वेबसाइट बना हुआ है और उनका भी मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे भी अपने हम

साथियों को खास जी, करके जी। उनको हेल्प करना है तो उनके लिए भी वो एक ट्रस्ट चलाते हैं तो काम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है जब इस तरह के काम हो हाँ, रहा है बिल्कुल अच्छा तो अब जाते जाते मैं कहूँगा विमल जी हमारे श्रोताओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे देश विदेश में तो उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे एक मैसेज के तौर पर

मैं तो ये कहूंगा कि मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम आया मुझे बहुत अच्छा लगा <laughs> और यहाँ पर मुझे ये लगा कि मैं चार भाई और एक बहन नहीं हूँ <laughs> यहाँ पर बहुत सारे भाई और बहन हैं और आप भी एक बार आइए देखिए यहाँ पर क्या होता है मुझे बहुत शांति मिली जी। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए <laughs> अगर जिस भी काम को करते हैं अपने बिल्कुल मन लगन से करें तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जैसे कि विमल जी ने कहा कि वो यहाँ पर आए हुए हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वो ये भी कह रहे हैं कि आप भी यहाँ पर एक बार आइए और यहाँ जो शांति उन्होंने अनुभव किया है वो आप भी कीजिए और वो सुकून आप भी पाए ऐसा उनका शुभ है दिली दुआएँ है

तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस एपिसोड में जो बातें हमने की विमल जी से और मैं चाहूँगा फिर से एक बार उनका जो अभी लेटेस्ट जो उन्होंने इन्वेंशन किया है आविष्कार किया है एक कार का जो खास दिव्यांग लोगों के लिए है तो मैं चाहूँगा कि उसे प्रमोट कीजिए उसे हेल्प कीजिए ऐसी शुभकामना करता हूँ और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुर रहो

कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है

कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है जान मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है कल भी मन अकेला था आज

केला है कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है

गुलाबों में ढूंढते हो तुम खुशबू काब गुलाबों में प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में

हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में रिश्ते नाते झूठे हैं स्वार्थ का जमेला है जान मेरी किस्मत ने

कैसा खेल केला है कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है कल भी मन अकेला था आज भी अकेला

के मंडप में हर खुशी खबारी है जिंदगी के मंडप में हर खुशी खबारी है इससे मांगने जाए हर कोई भिकारी है इससे मांगने जाए हर कोई भिकारी है

के मंडप में हर खुशी कवारी है किससे मांगने जाए हर कोई भिकारी है कह कहो कि आंखों में आंसू करेला है जाने मेरे किस्मत ने

कैसा खेल खेला है कल भी मन खेला था आज भी अकेला है कल भी मन खेला था आज भी अकेला है जाने मेरे खुशमत ने कैसा खेल खेला है

कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है कल भी मन अकेला था आज भी अकेला है